<laughs> But as I have to go, Radhaman Mandir. So, so that is all in the way. <laughs> no problem. Bulbanda, Bandi Hari Lal Ji Jai. श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव जो कि जय श्रीताय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय भूलना बिहारी लाल की जय ॐ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमगल्तम बाग्म अमृतम जगत्प्यति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष धाम जगद्धाम नमा नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या तयमदी वाचाकृभ्य कृप्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम यदवत्सा यहां कपोपि ध्यान स्मरन तस्वीस वंदे गुरुश्रीचरणारिंदावन बेहरि परम श्री चैतन्य चरताम श्रीमंद महाप्रभु अवधेय तत्व का सनातन गुरुस्वामी जी को उपदेश प्रदान कर रहे हैं अवधेय का तात्पर्य है जिसके द्वारा ध्येय पदार्थ को जाना जा सके ध्यय पदार्थ का वर्णन किया जाए और उसको प्राप्त किया जाए ध्यय पदार्थ का जो वर्णन करें और प्राप्त करे उसको अवधे कहेंगे अवधेय माने साधन भक्ति के द्वारा ही भगवान का वर्णन किया जाएगा और भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जाएगा इसमें श्री महाप्रभु एक सिद्धांत निरूपण कराए पंद्रहवीं कार्यक्रम में चौदहवी कार्यक्रम है कि कर्म योग और ज्ञान ये तीनों, तीनों के तीनों भक्ति के मुख्य मुख्य ओर देखते हैं अपने फलों को प्राप्त करने के लिए यही सब साधनेर अति तुच्छ फल चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान हो चाहे योग हो इन सबों के जो फल प्राप्त होंगे कर्म के द्वारा फल माने ब्रह्मा का लोक या स्वर्ग योग कर्म फल ज्ञान का फल ब्रह्म के साथ में सायुज्य और योग का फल ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर का जो गुण है उसका अंश मैं हूं इसलिए मेरा भी वे ही गुण है जो ईश्वर में गुण है ईश्वर के पुणिधान के द्वारा आत्म तत्व को पहचानना पहले योग का मतलब है कि अष्टांग योग यम नियम आसन प्रायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये आठ योग हैं अष्टांग इन अष्टांग योग के द्वारा पहले ईश्वर का ध्यान करो और ईश्वर के जो गुण है वे अंश में भी विराजमान इसलिए आत्मपरिचय तो आत्मज्ञान ब्रमुज और स्वर्ग की प्राप्ति ये तीनों जब ये तीनों तब प्राप्त होंगे जब कर्म के साथ में भी भक्ति जुड़ी हो ज्ञान के साथ में भी भक्ति जुड़ी हो और योग के साथ में भी भक्ति जुड़ी हो तब तो इन तीनों के फल मिलेंगे और यदि भक्ति नहीं है तो कर्म फल इसलिए नहीं देगा क्योंकि कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं है कभी मूर्त शुद्ध नहीं है कभी वस्तु शुद्ध नहीं है कभी क्रिया शुद्ध नहीं है कभी मंत्र शुद्ध नहीं है लो ठंठनपाल इसलिए काम का फल नहीं मिलेगा भक्ति के द्वारा जो कमी रह गई है वो पूरी होंगे और तब जाकर के स्वर्ग मिलेगा ज्ञान की स्थिति ये है कि ज्ञान के द्वारा ब्रह्म साहु जब तक, तक, तक नहीं होगा जब तक संसार नहीं हटेगा और संसार हटाने के लिए चिन्मय वस्तु की जरूरत है भक्ति है चिन्मय ज्ञान है सात्विक इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा संसार नृत्य नहीं हो सकता है संसार को नृत्य करने के लिए चिन्हमय भक्ति की जरूरत पड़ेगी तो माया की नवृत्ति होगी माया के द्वारा माया की निवृत्ति नहीं हो सकती है चिन्हय वस्तु के द्वारा ही माया की निवृत्ति होगी इसलिए ज्ञान सात्विक मात्र है इसलिए उसके द्वारा जीवात्मा का बोध तो हो जाएगा जीव तत्व का बोध तो हो जाएगा माया निवृत्त नहीं होगी तीन तत्वों का बोध तो हो जाएगा कि ब्रम ऐसा होता है जीव ऐसा होता है माया ऐसी है परंतु माया की निवृत्ति नहीं होगी निवृत्ति कराने के लिए भक्ति की आवश्यकता है और योग योग करना बड़ा कठिन इसलिए योग शास्त्र में भी पतंजलि ऋषि ने यह निरूपण कहा निरूपण किया बाद में कि ईश्वर पुणिधाना क्या अष्टांग योग जो है उनसे जो फल की प्राप्ति होगी वो सारे फल की प्राप्ति ईश्वर का ध्यान करने से हो जाएगी ईश्वर का पिणान करने से ईश्वर में चित्त लगाने से वो फल की प्राप्ति हो जाएगी जब ईश्वर में चित्त लगाया ईश्वर का बोध हुआ जैसा ईश्वर है उसका अंश मैं हूं इसलिए वही ही सच्चदानंद हूं यह आत्मबोध का प्राप्ति हो जाएगी तो योग में भी ईश्वर परिधान की जरूरत पड़ी ईश्वर का ध्यान करने की जरूरत पड़ी तो भक्ति की योग में भी जरूरत हुई इसलिए कर्म योग ज्ञान ये सब के सब भक्त महारानी का मुंह देखते हैं भक्त महारानी कृपा करेंगे तो मुझे प्राप्त हमें हमारे फल की भी प्राप्ति मिलेगी नहीं तो हमको हमारे फल की भी प्राप्ति नहीं मिल सकती है ही तो सब साधनेर अति तुच्छ फल कर्म योग और ज्ञान इनके फल अत्यंत तुच्छ हैं परंतु वो तुच्छ फल जो है तुच्छ फल वे भी भक्ति के बिना ये कर्म ज्ञान योग नहीं दे सकते हैं ये उसको भी नहीं दे सकते इसी के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया नैष्कर्म्यम अपेचुत भाव वर्जित हम न शोभते ज्ञान का एक विशेषण बताया नैषकर्म्यम जब निष्काम कर्म किया जाएगा और कर्म को भगवान को समर्पित किया जाएगा तो उससे चित्त शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होने पर तब ज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी चित्त शुद्ध नहीं है विषय में चित्त लगा हुआ है तो ज्ञान की योग्यता ही प्राप्त नहीं होगी तो क्योंकि पहले निष्काम कर्म करके कर्म समर्पण करोगे तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होगी इसके पहले ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए ज्ञान का एक नाम दिया गया ज्ञान का एक विशेषण आया नैषकर्म्यम अर्थात निष्काम कर्म से जो सिद्ध होता है निष्काम कर्म का जो आगे फल रूप है उसको कहा गया नैषकर्म तो जब नैषकर्म मैंने निष्काम कर्म से प्राप्त होने वाला ज्ञानम अमलम अमल ज्ञान भी न शोभित नहीं होता है कम नहीं होता है शोभित बोले अपे अच्युत भाव वर्जितम यदि श्री गोविंद के चरणों में अच्छुत के चरणों में शरणागति नहीं है तो जो अमल ज्ञान है वह भी न शोभते उसकी भी शोहा नहीं है ज्ञान कैसा निरंजनम जिसमें कोई दोष नहीं है माने अन्य अभिलाषा नहीं है ऐसा ज्ञान भी माया के संपर्क से रहित प्रकृति को पुरुष से अलग हटा करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान भी भक्ति के बिना जब शोभित नहीं होता है तो कु पुनः शश्वत अभद्रम कर्म कर्म कैसा है वो सश्वत अभद्र सर्वदा सर्वदा अभद्र ही प्रदान करने वाला अंत में नीचे ही गिराने वाला है ऐसे कर्म का कहना ही क्या और यद वो कर्म भी न चारपितम कर्म ईश्वरे न चार्पितम कर्म और उस कर्म को भी यदि ईश्वर को समर्पित नहीं किया गया तब तो बिल्कुल ही गया विकार दो कौड़ी का हो गया कर्म यदि कर्म ईश्वर को समर्पित किया गया है तो भी कहीं संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं कर्म के कारण आसक्ति हो करके फिर से तमोगुण की पूर्ति नहीं आ जाए और हम नीचे निगर जाए और कर्म को यदि भगवान को समर्पित नहीं किया तब तो कर्म बिल्कुल ही दो कौड़ी का हो गया किसी काम का ही नहीं रहा तो शश्वत अभद्रम कर्म सदा अभद्र प्रदान करने वाला है और ईश्वर प्रतम ऐसे कर्म को भी यदि ईश्वर को समर्पित नहीं किया गया तब तो वो कर्म बिल्कुल ही बेकार है यद्यपि अकारण कोई क्या जी साहब हम कर्म का फल नहीं चाह रहे हैं तो हमको कर्म का बंधन नहीं होगा बिल गलत क्रिया की गई है तो प्रतिक्रिया तो होगी होगी तुम चाहो या मत चाहो कर्म है तो कर्म की कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया होगी होगी तो यद्यपि अकारण यद्यप कर्म करने की कोई कर्म में फल चाहने की इच्छा छोड़ दे तब भी फल तो मिलेगा ही मिलेगा यहां तक कि निष्काम कर्म कर रहे हैं संध्या वंदन अब संध्या वंदन का प्रत्यक्ष में कोई फल नहीं है परंतु तो संध्या वंदन नहीं करोगे तो प्रत्यवाय कारण तुमको दोष लगेगा करोगे तो उसका कोई फल नहीं है पर तो फल नहीं है कुछ न कुछ फल है और फल ये है कि मिनिस्टर स्वधर्म विपमान जन्मानी जिसने सौ जन्म तक संज्यावंदन अपना कर्म किया है उसको ब्रह्मा का पद मिल जाएगा फल तो ही है कर्म किया है तो कर्म का कुछ न कुछ फल तो होगा भाई मामूली एक हाथ को हाथ को जरा सा यहां से यहां हटाया इतने में ही कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया हो रही है वातावरण में कोई प्रतिक्रिया हो रही है यहाँ की वायु हटे यहाँ के वायु में जो त्रिषु हैं वो हट करके इधर आ जाएंगे इधर के घूम करके वहां पहुंचेंगे कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो होगी होगी ऐसा नहीं है प्रतिक्रिया नहीं होगी हमको दिखे बने नहीं तो कर्म जो है वे अकार होने पर भी उनमें कोई फल न चाहने पर भी कहीं ना कहीं कर्म अभद्रता को ही प्रदान करेंगे जो है वो अंत में कष्ट को ही प्रदान करते हैं आगे कह रहे हैं कि दानपरा न बिना सुभद्रव से नमो नमः। श्री शुभदेव जी मंगलाचरण करते हुए नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हुए भागवत के प्रारंभ में द्वितीय में कह रहे हैं कि तपस्विनो दान पर जो तपस्वी हैं, तप करने वाले हैं दान देने वाले हैं यशस्वी हैं मनस्वी माने विचार करने वाले हैं मंत्रविदा, मंत्र के तत्व को जानने वाले हैं सुमंगला सुंदर कर्म करने वाले हैं परंतु बेबी क्षेमम न बिंदंती सारे काम में लगे रहे और भक्ति की नहीं तो बेकार क्षेमम ने बिंदंती तप तप है दान है यश किया मनस्वी है मंत्र को जाना मंत्र को रटा सब कुछ किया मंगल में कार्य किए पुण्य कार्य किए परंतु यदि भगवत भक्ति नहीं की तो खेमम क्षेत्र बिना यदर यदर्पण श्री गोविंद के अर्पण के बिना खेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है तस्मय सुभद्र श्रव से ऐसे जिन गोविंद के बिना किसी को कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है ऐसे सुभद्र श्रव से सुभद्र माने परम मंगल में, श्रवस माने यश जिनका है श्रवस माने यश जिन कृष्ण का यश परम मंगल में है उन सुभद्र श्रव से उन कृष्ण को नमो नमः मैं बार बार प्रणाम करता हूं तो यहां पर भी यही कहा गया कि भक्ति के बिना ना तब काम करेगा न दान नश न मनस न चिंतन न मंत्रों का प्रयोग न पुण्यकाल कोई भी चीज काम नहीं करेगी तो कर्म योग ज्ञान ये सब भक्ति का मुख देखने वाले हैं भक्ति किसी का मुख देखने वाली नहीं भक्ति के लिए जरूरी नहीं कि संकल्प नहीं है तो फिर मंत्र कैसे करें भाई विनियोग नहीं कर रहा है तब भी मंत्र करेगा मंत्र का फल मिलेगा दशाक्षर अष्टादशाक्षर मंत्र हैं भाई उसको विनियोग करना नहीं आता है अन्य में नहीं आते हैं मत आने दो वो जो ही ये नाम कर रहा है मंत्र कर रहा है तब भी उसको फल मिल जाएगा तो भक्ति कभी भी कर्म की मुखापेक्षी नहीं है थ कर्म भक्ति का मुखापिक्षी है ठाकुर जी को भोग लगाना है तो जरूरी नहीं कि जब तक घंटा बजा करके घंटारी के झाल बजा करके कर मंत्र नहीं बोलोगे कि तब तक लेंगे नहीं खाएंगे नहीं ऐसा थोड़ी हे गोविंद अच्छी धन से खाना हो प्रेम से खा लो बस भाव के द्वारा आप समर्पित करें ठाकुर जी उसको ले लेंगे तो वहां पर मंत्र की जरूरत नहीं है तो भक्ति किसी मंत्र विद्या इन सब की जरूरत नहीं रखती है परंतु तो अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब उसकी जरूरत रखते केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिने यहां तक के क्या सुंदर बात एकदम पक्की बात क्या निष्कर्ष निकाल के रख देते हैं कविराज गोस्वामी गजब है पूरे शास्त्र का इतना जो जिसका विस्तार करने में इतना समय लग जाए और उसके निष्कर्ष को ऐसे निकाल कर रख देते हैं आदिपंक्ति महाप्रभु पंक्ति में कह रहे हैं केवल कि, कि केवल ज्ञान यदि कोई केवल ज्ञान ज्ञान करता रहे तत्व तो मसीह अहम ब्रह्मास्मी अहम ब्रह्माष्मी तत्व तो मसी करता रहे वस्तु नहीं पर वस्तु में अवस्तु का आरोप हो गया इसलिए भेद दिख रहा है वो अद्वय पदार्थ है मोक्ष होगा नहीं उसका मोक्ष होगा कब बोल जब भक्ति करेगा नाम का आश्रय लेगा तो एक ज्ञानी का भी संसार दूर होगा नहीं तो पंडित ही झाड़ता रहेगा हा हम पंडितों शास्त्रों के प्रमाण देता रहेगा परंतु तो उसका संसार दूर नहीं होने वाला है जब तक वो खुद नाम का आश्रय नहीं ले इसीलिए श्री शंकराचार्य भगवत पाठ कर रहे हैं भज गोविंदम भजगोविंदम गोविंदम भज मूल मते नई नई सिद्ध करने अब डुमकर करने करने दिलकर धातुपाठ को उससे कुछ नहीं होने वाला एक बूढ़े ब्राह्मण थे काशी के किसी घाट के ऊपर बैठ करके व्याकरण की धातु पाठ को रट रहे थे करने, दुंक्री करने, धातु तो करने माने करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है क्री धातु तो का अर्थ है करना और रट रट्टा लगा रहे हैं डुमक्रिय करने डुमक्रिय करने शंकराचार्य जी वहां से जा रहे थे शंकराचार्य जी को बड़ी हंसी आई बोले अरे बाल पक रहे हैं दंत दांत जो है वो गलत हो रहे हैं अरे व्यक्ति तू का रहा है बूढ़ा हो गया अभी इस समय बूढ़ा होकर के डुमकरी करने डुमकरी करने क्यों कर रहा है बोले भाई गोवर्धना की माँ का जब से देहावसान हुआ है तब से रोटी करते हैं तो पलटते हैं तो अंगुरिया के पोरुआ जल जाते हैं चूल्हे में फूंक देते हैं तो मूछो की गोछे बदल जाती हैं, इसलिए कोई न, कोई रसोई करने के लिए तो घर में चाहिए ही अब बिना पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इस अवस्था में कोई व्या करेगा नहीं इसलिए व्याकरण तो आनी चाहिए थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो होना चाहिए इसलिए रोटरट्टा लगा रहे हैं कि हमारा ब्याह हो जाए <laughs> एक पत्नी मर गई है दूसरी पत्नी मिल जाए ब्याह हो जाए रसोई करने की थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी तो इसलिए करने शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि भाई नई नई सिद्ध डुंगी करने भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते अरे भैया गोविंद का भजन कर ये डुंकरी करण ने इसको पढ़ने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होने वाली है इससे तेरा कल्याण नहीं होगा गोविंद का भजन कर अंगम गलतम अंग जो है वो गलित तो हो गए हैं माथा जो है वो पलतम काले से सफेद हो गए हैं दांत टूट गए हैं परंतु तो फिर भी डुमकर करने में लगा हुआ है इससे काम नहीं चलेगा तो यहां पर वो ही कह रहे हैं कि केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे केवल ज्ञान भुक्ति मुक्ति नहीं दे सकता है भक्ति बिने भक्ति के बिना मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है कृष्णोन्मुखे से ही मुक्ति हो बिना ज्ञाने परंतु यदि कोई कृष्ण की ओर उन्मुख हो तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति बिना ज्ञान के भी हो जाएगी सब कृष्ण का है मैं कृष्ण से प्रेम कर रहा हूं इसलिए संसार उसका अपने आप छूट जाएगा और जितनी भी वस्तु है ये तो मेरी थोड़ी है ठाकुर तो जी की यदि गृहस्थी ये विचार कर दे मेरा थोड़ी है यह घर तो ठाकुर जी का है तो फिर उसका जो संसार है वो संसार बंधन अपने आप ही छूट गया तो ज्ञानी को तो संसार बंधन छोड़ना पड़ता है परंतु भक्ति का संसार बंधन भक्त का संसार बंधन अपने आप छूट जाएगा यह कहने का तात्पर्य इसीलिए कह रहे हैं श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कि श्रेय श्रृतिम भक्तिम भक्ति संपूर्ण कल्याणों को प्रदान करने वाली है उसको उदस्य ऐसी भक्ति को त्याग करके हे विभो हे कृष्ण ये केवल बोध लब्ध जो लोग केवल बोध को प्राप्त करने के लिए के मैं सचित आनंद हूं मैं आत्मा हूं आम ब्रह्मासमी सो ऐसी भावना करते हुए जो विराजमान है केवल बोध प्राप्त करने के लिए कि मैं दे नहीं हूं यह उपाधि है उपाधि अलग है और मैं आत्मा अलग हूं केवल ये बोध प्राप्त करने के लिए जो बड़ा प्रयत्न करते हैं कोई भी चीज आती है इसमें ब्रह्म विराजमान हर एक चीज में ब्रह्म देखने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये इस विचार को धारण करने के लिए सर्वम खर्वेदन ब्रह्म या वासुदेव सर्वम थी भगवत गीता के इस वचन को प्राप्त करने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कितनी सावधान रहना पड़ेगा हर चीज में वासुदेव सर्वमित सब वासुदेव हैं, वासुदेव की शक्ति है एक एक जगह सावधान रहना पड़ेगा जरा भी चूके के फिसले फिर से संसार में फंस जाना पड़ेगा बड़े कठिन से निकले फिर से संसार में नहीं फंस जाए परंतु जो ऐसा प्रयास करेंगे <coughs> भक्ति को तो छोड़ दिया और केवल विवेक के आधार पर सत असत विवेक उपाधि और उपाधि का विवेक इनमें ही ये डूबे रहेंगे तो तेम असु क्लेशल एवं शिष्य उनको केवल क्लेश ही हाथ में हाथ पलने लगेगा उनको परिणाम में क्लेश ही हाथ पलने लगेगा नान्य त्य कोई दूसरी वस्तु प्राप्त नहीं होगी जैसे कोई चावल की केवल भूसी को कूटे चावल की जो बचे हुए चावल निकाल लिए गए हैं और जो चावल की भूसा मात्र रह गया है उस भूसे को ये कूटे तो मुदगर टूट जाएंगे बक्कल निकल जाएंगे मुदगरों के हाथ में छाले पड़ जाएंगे परन्तु कूटने के बाद में उस भूसे से एक चावल का दाना नहीं मिलेगा था स्थूल तुषा घाते नाम जैसे कोई स्थूल तुषा केवल भूसे भुश, को कूटे तो भूसे को कूटने वाले को एक दाना नहीं मिलने वाला है चाहे मुदगार टूट जाए हाथ में छाले पड़ जाएंगे परंतु तो दाना नहीं मिलेगा उसको ऐसे ही यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान करते करते बड़े कठिन में तो सिद्ध हुए और फिर एक मिनट में फिर से फिसल जाएंगे एक उर्वशी एक मेनका एक रंभा उनकी एक मुस्कान में फिर से संसार में फंस जाएंगे भक्ति होगी तो बचा लेगी भक्ति बचाती निसंदेह बचाती है ये महाजनों का अपना अनुभव है इसमें संदेह की बात नहीं भक्ति होगी तो अनेक अनेक कठिन से कठिन और मोहास्पद स्थितियों से भी व्यक्ति को हरनाम बचा लेते हैं बोलो हरनाम भगवान की जय बिल्कुल एकदम पक्की बात महापुरुषों का अनुभव है दैवी ऐसा गुणमई मम माया दुर्त्या गीता में भी कहा कि गुणमई जो तुगुणात्म का माया है गुणमयी मैंने त्रुगुणात्म का यह माया भी दैवी है ये माया भी स्वतंत्र नहीं है है कृष्ण की ही अंश देव की अंश होने के कारण देव की शक्ति होने के कारण ये भी दैवी है और ये मेरी जो माया है त्रिगुणात्म का माया ये भी दुरस्त है जिसको दुरस्थ्य कह दिया इसका मतलब है कि उसको तो आप जीता ही नहीं जा सकता बिल्ड नाना मा में भी ये प्रपद्यंते जिन्होंने मेरी शरणागति ग्रहण कर ली मायाम ईताम तरन दे माया को तर जाते इसलिए माया को तरने का एक उपाय है कि एक बार रास्ता तो खोलो और रास्ता खोलने का तरीका है कि श्रीमद गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करके नाम दीक्षा ग्रहण कर लो मंत्र दीक्षा ग्रहण कर लोध्यंत मेरी शरणागति ग्रहण करो शरणागति ग्रहण करने का माध्यम है श्रीमद गुरुदेव उनकी शरणागति के द्वारा कृष्ण की शरणागति होगी साक्षात कृष्ण की शरणागति नहीं होगी क्योंकि श्री रामानुज भगवान कहते हैं कि जो आचार्य उपशक्ति है उसके द्वारा ही भगवत उपशक्ति की प्राप्ति होती है द्वारा आचार्य उपशक्ति के माध्यम से ही श्री कृष्ण की उपसत्ति उपशक्ति माने निकटता की प्राप्ति होती है कोई यह कहे कि अपने आप हम कृष्ण के, के पास में पहुंच जाएंगे रामानुज भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया के भगवत उपशक्ति आचार्य उपशक्ति उनके द्वारा आचार्य प्रतिगृहित आचार्य अनुग्रहित के द्वारा ही श्री कृष्ण का श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है जो गुरु के वैष्णवों के अनुग्रहित नहीं है उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए इस अपसिद्धांत से भी बचना चाहिए कि भाई किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है कृष्ण मंदिर जगत कृष्ण को गुरु बना लो ठाकुर जी का चित्र सामने रखो और चित्र को छुपा करके गले में तुलसी माला पहनिए तो चित्र को छुपा करके पहन लो गुरु भी तो महामंत्री बताएंगे महामंत्री तो सब जगह है कु प्रसिद्ध है हर जगह लिखा हुआ है अपने आप माला करना शुरू कर दो शरणागति है किसी एक व्यक्ति की पूजा करने की बोल खबरदार ऐसा कभी ये सिद्धांत को मत अपना क्योंकि गुरु उपस्थिति उपस्थिति के द्वारा ही ठाकुर की होती है श्री कृष्ण के नाम के द्वारा चलो संसार की नृत्य हो जाएगी परंतु कृष्ण माधुर्य का आस्वादन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि संप्रदाय भुक्त होकर के व्यक्ति श्री कृष्ण शरणागति ग्रहण नहीं करेगा इसलिए संप्रदाय भुक्त होना कहीं न कहीं बहुत आवश्यक है सत संप्रदाय के द्वारा शास्त्री जो संप्रदाय है पंथ नहीं पंथ किसी एक व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया पंथ संप्रदाय उसे कहेंगे जिसका कृष्ण के साथ में सीधा लिंक जहां कृष्ण के साथ में लिंक नहीं है नारायण के साथ में लिंक नहीं है तो उसको हम पंथ कहेंगे परंतु श्री कृष्ण से लेकर के और अध्यावधि तक जहां निश्चित परंपरा है उसको हम संप्रदाय अपने मत से भी कोई सिद्धांत स्थापित कर ले बहुत सारे पंथ हैं जहां पर अपने मत से स्थापित किया पंथ यदि वहां पर ठीक ठीक गुरु परंपरा नहीं है और गुरु के प्रति आरण न होकर के उस व्यक्ति से किसी वस्तु को स्वीकार किया गया है तो वो पंथ कहलाएगा जहां वेद और कृष्ण इनके साथ में कहीं जुड़े हुए हैं वेद हाँ श्री कृष्ण वाक्याणी ब्रह्म सूत्राणी चयी ही समाधि भाषा व्यास्य जहां पर वेद श्री कृष्ण के वाक्य अर्थात गीता वेद गीता गीता का मतलब है उपनिषद गीता माने गीता प्रतीक है उपनिषदों का और ब्रह्मसूत्र इन तीनों का आश्रय नहीं है ने एक चौथी चीज और जोड़ दी समाधि भाषा ब्यास श्रीमद भागवत तो जी चार अनुबंध मानते हैं जबकि अन्य जितने भी वैष्णव हैं वे सब तीन मानते हैं वेद उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इनके अनुरूप जो है माने इनके साथ में जो जुड़ा हुआ है वो तो होगा संप्रदाय और जिसने वेद को नहीं माना जिसने उपनिषदों को नहीं माना जिसने गीता इनका भी आश्रय नहीं लिया और अपनी तरफ से कोई सिद्धांत निकाला वहां पर उसको हम पंथ कहेंगे तो अन्य पंथ हैं परंतु जो चार संप्रदाय हैं वे चार संप्रदाय वे संप्रदाय होकर के विराजमान है तो मामे भी ये प्रपद्यन्ते जो मेरी शरणागति ग्रहण करते हैं माया में वे संप्रदाय भक्त वैष्णव माया को जल्दी से पार कर लेते हैं तो ये दैवी ये त्रिगुणात्म्य माया भी मेरी है ऐसा गुणमयी ये त्रिगुणात्म का जो माया है ये दुरत्य इसको पार नहीं किया जा सकता है मुझे जो शरणागत मेरी शरणागति ग्रहण करेंगे अर्थात गुरु उपशक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की उपसक्ति होती है गुरु में जिसको स्वीकार किया उनको ही आचार्य अनुग्रहित को ही श्री कृष्ण उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं नहीं तो सामान्य अनुग्रह होगा विशेष अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा इसलिए श्री रामानंद भगवान ने विशेष रूप से कहा सर्वे प्रत्ये अधिकारण शरणागति के अधिकारी जीव मात्र हैं सर्वे प्रत्येह अधिकारण शरणागति के सभी अधिकारी होकर के विराजमान जीव मात्र कीट पतंग तक शरणागति का अधिकारी है यदि वो शरणागति ग्रहण करे तो जीव मात्र को कहीं शरणा अब शरणागति किसके ग्रहण करने जाए तो शरणागति ग्रहण होगी श्री कृष्ण उस जीव के ऊपर जरूर कृपा करना चाहते हैं तो कृष्ण ने अपनी शक्ति किसी भी व्यक्ति में स्थापित कर देंगे रस्ता चलते के ऊपर भी स्थापित कर देंगे और उसके द्वारा कहीं दीक्षित दीक्षा दिलवा देंगे उसके द्वारा कृपा करवा देंगे तो ठाकुर जिसके जिसको निमित्त बना करके उस जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उसे भिड़ा रहे हैं उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए इससे बहुत ज्यादा ये चिंता में भी नहीं रहना चाहिए कि हमको सुखदेव जी जैसा हमको सनकादि कौन जैसा हमको कोई अः जड़ जैसा गुरु मिले तो हम उससे दीक्षा लेंगे ऐसा नहीं ठाकुर किसी के माध्यम से भी किसी के ऊपर कृपा कर सकते थ जी के चरित्र में एक वार्ता आती है दो सौ की वार्ता में बिठलनाथ जी यमुना स्नान करने के लिए जा रहे थे और कोई श्री यमुनाथ जी की सीढ़ी के ऊपर वहां बैठ गया कि गुरु जी आएंगे महापुरुष आ रहे हैं कोई उनके चरण पकड़ लूंगा मैं जैसे ही आए वैसे ही ये श्री बिठल जी घुसाई जी उनके चरणों में बिल्कुल प्रणाम करने के लिए लिट गया रास्ता रोक करके और श्री बिठल जी ने कहा बोल भाई सेवा में जा रहे हैं हम आप हैं परे हट परेहट दूर हट परे हट और उसने क्या समझा कि गुरु जी ने मुझे मंत्र दे दिया है <laughs> So, लगा बस जपने के लिए परे परे परे हट हट हट परे हट परे हट, परे हट।, <laughs> परे हट कोई मंत्र और वो जो एक पत्थर का जो जरा सा टूक था उसको जरा सा सरकाया था परे हट तो उसको ही उसने ये समझा कि मुझे मेरे माथे सेवा पर दी है तो उस पत्थर को लेकर के वो बस बैठ गया और बस लगा परे हट करना सो परे हट जे वास्तव में शुद्ध हो गए पर हट ही सिद्ध हो गई सिद्धि की प्राप्ति हो गई बोले वृद्धा जी को बाद में पता लगा कि अरे मैंने तो ये मंत्र किसी को दिया नहीं बोले ये मारे, ये कौन सा मंत्र है तो पता लगा नहीं, नहीं, नहीं वो हमारे आपने कभी कहा होगा और उसने उसको ही मंत्र मान लिया और उससे सिद्धि की भी प्राप्ति हो गई कहने का तात्पर्य यहां पर तो यह है कि मामे भी ये प्रपथ्यं किसी भी तरह से शरणागति ग्रहण करे माया में कहते हैं कबीर दास जी कहीं अस्सी घाट की सीढ़ी के ऊपर लेट गए और श्री रामानंद जी का उनके ऊपर चरण पड़ गया और राम राम निकल हरे राम राम हरे राम राम राम निकल गया और उन्होंने उसको ही मंत्र करके मान लिया तो भक्तमाल में वो जो चरित्र है वो चरित्र कहीं वर्णन किए गए तो मा ये प्रपदे जो मेरी शरणागति ग्रहण करे शरणागति ग्रहण की जाएगी सर्वदा सर्वदा आचार्य उपशक्ति के द्वारा आचार्य के पास में आने पर ही शरणागति प्राप्त होगी तो माया में अब नित्य कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला जीव ने कहा गलती की इसको बता रहे हैं कि राजा की सारी प्रजा संपत्ति प्रजा है तो उसकी सेवक सेविका है दास है चाहे चोर है चाहे डाकू है है सब राजा के सेवक तो कृष्ण नित्य दास जीव यह जीव चाहे वो भजन कर रहा है या न कर रहा है चाहे वो जीव अनादि बहुमुख है या अनादि कृष्ण उन्मुख है जीव मात्र कृष्ण के दास है परंतु जो अना कृष्ण उन्मुख है ऐसे नित्य शुद्ध नित्य मुक्त जो जीव है वे नित्य मुक्त जीव तो कभी भी भगवान को भूलते नहीं है परंतु ये जीव जहां से मैं निकला हूं इसको भूला हुआ है सो so, कृष्ण नित्य दास जीव ता भूल गिल कृष्ण का ये नित्य दास है चाहे चोरी कर रहा है डाका डाल है वो भी नित्य कृष्ण दास है परंतु यदि वो व्यक्ति राजा को भूल जाए तो सही दोषे माया तार गला इस दोष को देख करके माया उसे गले में बांधती है ताते कृष्ण भजे और माया उसको गले में बांधकर के कृष्ण को उन्मुख करना चाहती है परंतु माया के पिटाई करने से ये जीव उन्मुख नहीं होगा जब तक ये जीव किसी वैष्णव की शरणागति नहीं लेगा तब तक यह भगवान की ओर उन्मुख नहीं होगा होता है उल्टा माया की प्रताड़ना से जीव माया में और ज्यादा बदता है जैसे प्राय देखा गया कि जिस जेब कटे को जेब कचरे को कचरा को जेल में डाला जाए वो चोर बन जाता है चोर को यदि बार बार डाला जाए तो वो डांकू बन जाएगा उल्टा तो जेल है सुधार के लिए परंतु तो कभी कभी उल्टे फल भी देते हैं बजाय सुधरने के वहां पर उल्टा और ज्यादा चोरी में प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है तो ऐसा भी होता है तो माया के प्रभाव से यह जीव उल्टे माया से ही ज्यादा निपटता है ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन इसलिए गुरु का भ सेवन करे कृष्ण का भजन करे गुरु का सेवन करे तो माया जाल छूटे पाए चरण माया जाल छूट जाएगा कृष्ण के चरण प्राप्त करेगा तो ये जीव नित्य कृष्ण दास है माने जीव मात्र कृष्ण दास है जैसे राजा के सभी प्रजा हैं चाहे भजन करने वाला राजा की सेवा करने वाला व्यक्ति हो और चाहे राजा को न मान करके चोरी करने वाला राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला वो भी है राजा की प्रजा राजा का दास प्रकार जो कृष्ण को भूल गए कृष्ण अपने श्रोत को नहीं पहचान रहे हैं कृष्ण को भुलाए हुए हैं ऐसे जीव भी यदि कृष्ण का आश्रय ग्रहण करेंगे गुरु का आश्रय ग्रहण करेंगे तो माया जाल छूट जाएगा चार वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकर्म करिते सही ही रवरवे पड़े अब वेद को ये कहे कि भाई ये तो ऑप्शनल है कृष्ण भजन करना कृष्ण की निंदा नहीं करनी चाहिए चलो पांच कृष्ण भजन करना ये ऑप्शनल है बिल गलत निंदा करना तो बड़ी दूर की बात कृष्ण भजन न करना यह भी ऑप्शनल नहीं है यह भी वैकल्पिक नहीं है यह भी अनुवाद है। जीव मात्र के लिए कृष्ण भजन करना अनिवार्य है यह कृष्ण भजन नहीं कर रहा है तो वो दोषी है और दंड का भागी इसी तुम देश की सेवा नहीं कर रहे हो परंतु तो देश के विरुद्ध यदि कोई कार्य कर रहे हो तो दंड के भागी हो यहां पर श्री कर्भाजन योगेश्वर ये नव योगेश्वर वे कह रहे हैं कि मुख बाहु मुखबाहु उहुरेश्वर के वचन है कि मुख बाहु, उरु पादे बाहु उरु माने जंगा और चरण इनसे चार वर्ण उत्पन्न हुए मुख से ब्राह्मण हुए भुजाओं से क्षत्रि जंघा से वैश्य और पैरों से शुद्ध आश्रमों के साथ में पुरुषस्य श्री, श्री पुरुषशाही उनके मुख बाहु जंघा और चरण इनसे क्रमशः चतवारों जगरे वर्णा चार वर्ण उत्पन्न हुए गुण विपराद प्रथाक उनके अलग अलग स्वाभाविक गुण भी हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्विशूद इनके स्वाभाविक गुण भी हैं गुणों के साथ में बे उत्पन्न हुए साक्षात आत्म प्रभव जिससे उनका जन्म हुआ है चारों वर्णों का ऐसे अपने मूल जो श्रोत है मूल जो कारण है आत्म प्रभव मानी जो मूल कारण है ऐसे ईश्वर को जिनसे वे चारों वर्ण उत्पन्न हुए ऐसे पुरुष को न भजन्ति। यदि कोई ये कहे कि ऑप्शनल है ठाकुर का भजन करो या मत करो बोलना ऑप्शनल नहीं है न भजन्ति। ईश्वर का भजन न करना अपने आप में अब जानती उसका अपमान राजा का भजन यदि कोई को नहीं करे तो वो एक तरह से अपमान ही होगा यदि कोई कहे कि भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे तो ये कोई बात है क्या जहां पर पैदा हुए हो वहां पे जय बोलो तो हम भारत के हैं पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो कोई बात है क्या न भजनती यदि भजन नहीं करते हैं तो भजन न करना या भी अवजाननती अपने आप में एक अपमान है तो ये ईश्वर की का भजन ऑप्शनल है वैकल्पिक है चाहो तो भजन करो चाहो तो भजन नहीं करो ये काम नहीं चलेगा जिससे तुम उत्पन्न हुए हो उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है कर नहीं करते हो तो तुम अपराध कर रहे हो यदि पुत्र समर्थ होकर के भी बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करता है तो वह अपराध है विकल्प नहीं है ऑप्शनल उप्ष्न, ऑप्शनल नहीं है कि चाहो तो माता पिता की सेवा करो चाहो तो सेवा नहीं करो ऐसा नहीं कहा जा सकता है सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी मांगती है यदि कहीं पेंशन मिल रही है बूढ़े पने की तो पेंशन मां तो लेने के लिए जाएगी नहीं बूढ़ी मां विधवा वो तो पेंशन लेने के लिए जाएगी नहीं पेंशन जो आएगी वो बैंक में आएगी परंतु तो और हो सकता है कि उसने कह दिया है कि मेरे पास में कोई खाता नहीं है वो जो है मेरे बेटे के खाते में आ जाए पेंशन परंतु तो पूछने के लिए आएगा गवर्नमेंट कि माँ अच्छे हो ना बेटा सेवा करता है कि नहीं यदि माँ ये शिकायत कर ले कि नहीं ये बेटा मुझे परेशान करता है तो फिर बेटे को पेंशन देना बंद हो जाएगा सरकार सरकार का नियम भी है अभी भी नहीं इसलिए न भजन्ति अवजानती भजन न करना यह अपने आप में अपमान स्थाना भ्रष्टा पतनते था इसलिए ठाकुर की सेवा करना यह तो अनिवार्य वस्तु ही हो करके विराजमान है यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो रउम में ही पड़ेगा यह हुई कर्म की बात के बिना नहीं चल सकता है क्या सुंदर श्लोक दे रहे हैं ज्ञानी जीवन मुक्ति दशा पायुन करी माने ज्ञानी यह मान बैठता है कि मैं जीवन मुक्त हूं तत्वत वो जीवन मुक्त है नहीं वो केवल मन के मन के लड्डू खा रहा है कि मैं जीवन मुक्त हो गया तो ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइन ज्ञानी ऐसा कह देता है कि मैंने जीवन मुक्त मैं हो गया पाइन कर माने वो ऐसा मानता है केवल मन के लड्डू खा रहा है वो तत्व तो वो मुक्त हुआ नहीं है वस्तुतः बुद्धि शुद्ध है कृष्ण भक्ति बिने जब तक उसने भक्ति नहीं की है तब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है इसलिए यदि भक्ति है तब तो ज्ञान टिकेगा और भक्ति नहीं है तो ज्ञान नहीं टिकेगा। इसके लिए एक बहुत बढ़िया व्याख्या श्री श्री गीता के अंतिम अध्याय में वो कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नशोचित न कांक्षित समस्त सर्वेश भूतेशु मद भक्ति लवते परम तो इस श्लोक की व्याख्या में अंत के अध्याय का ही अंतिम वाले अंत श्लोकों में ही है कृष्ण के वचनों में अंतिम श्लोकों में ही है वहां पर श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं कि चार प्रकार के लोग हैं एक हैं ज्ञान मन दूसरे हैं ज्ञानी तीसरे हैं मुक्तम मन्य चौथे हैं मुक्त चार चार कैटेगरी है चार श्रेणी है ज्ञानी कौन बोले जो थोरिटिकली तो ये मान रहे हैं सैद्धांतिक रूप में तो पुस्तक पढ़ रहे हैं वे मान रहे हैं कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है और भ्रम के कारण वो अपने आप को शरीर मान रही है शरीर अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है परंतु इसमें कहीं भक्ति नहीं है भक्ति का कोई लाइन नहीं आई है इसमें भक्ति की कोई लाइन नहीं आई है ऐसे जो व्यक्ति हैं ज्ञानी ज्ञानी मन उनको कहेंगे जो उपाधि और आत्मा इनमें भेद करके मानते हैं परंतु भक्ति का आश्रय नहीं है केवल विवेक के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर वे आत्मा अलग वस्तु है और मैं अलग वस्तु देय अलग वस्तु है मैं अलग वस्तु हूं देय अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है उपाधि अलग वस्तु है विवेक के आधार पर मान रहे हैं परंतु उनका विवेक जाने में कितनी सी देर लगे एक मिनट में उनका सारा विवेक कहीं बह जाएगा एक आपत्ति आने पर सारा विवेक ब्रह्म का भी कहीं बह जाएगा यदि भक्ति नहीं है और भक्ति है तो ये विवेक टिका रहेगा तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया ज्ञान मन माने भक्ति को तो मानेंगे नहीं नाम का आश्रय लेंगे नहीं भगवान के स्वरूप को नित्य मानेंगे नहीं केवल विवेक के आधार पर के जगत असत्य है आत्मा सत्य है केवल इस विवेक के आधार पर चलेंगे ये विवेक ज्यादा दूर चलने वाला नहीं है कुछ कदम चलने के बाद में ही थक जाएगा गल जाएगा अब दूसरे आए ज्ञानी ज्ञानी मन दूसरी कैटेगरी है ज्ञानी ज्ञानी कौन है जो ये विचार करते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूं पहला वाला कृष्ण का अंश नहीं मान रहा था मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं ब्रह्म हूं ये देह अलग है परंतु तो अब ये मान रहे हैं मैं कृष्ण का अंश हूं और अंश होकर के कृष्ण की मैं भजन करूंगा और भजन के आधार पर इस विवेक को धारण करूंगा कि मैं शरीर नहीं हूं जो कष्ट हो रहे हैं वे शरीर को हो रहे हैं आत्मा को नहीं हो रहे हैं मैं कोई शरीर थोड़ी हूं ना एम जनों में सुख दुख के हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल वो हो गए ज्ञानी अब तीसरे हुए मुक्तम क्तम वो है जिन्होंने भक्ति की नहीं है और मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं यहां केवल मान करके बैठे हैं ऐसे लोग हैं मुक्तम भक्ति का आश्रय नहीं है शुरू शुरू में उन्होंने भक्ति का आश्रय लिया भी था शुरू शुरू में भक्ति का आश्रय लेने पर संसार उनसे कुछ दूर हुआ जब संसार दूर हो गया तो उन विचार किया कि अब भक्ति की मुझे क्या आवश्यकता छोड़ो भक्ति को और जैसे मेरा शरीर प्राकृत है है, और मायक होकर के इस शरीर को छोड़ दिया ऐसे ही ब्रह्म भी शुद्ध बुद्ध मुक्त है वह भी कहीं उपाधि से रहित है अतः भगवान और भगवान के धाम नाम लीला पड़कर यह सबके सब भी ऐसे ही है माइक जैसे माइक का मुझसे कहने में संकोच होता है तो वो मान लेंगे कि भगवान ने भी जब जगत की रचना की तो अपने लिए भी एक शरीर बना लिया कौन सी बड़ी बात है और उसका ध्यान मत करो हाय हाय जैसे उनके मन में ये विचार आया कि भगवान का शरीर है भक्त महारानी को बहुत बुरा हुआ लगा अपने स्वामी की कोई निंदा करेगा तो भक्ति कैसे सहन करेगी भक्त महारानी तुरंत ही अंतर्धान हो और जैसे ही भक्ति अंतर्धान हुई वैसे ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भी अंतर्धान हो जाते मां की यदि कृपा नहीं है और अनुशासन नहीं है तो बेटे भी चल नहीं सकेंगे आगे तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जो भक्ति के पुत्र थे वे भी दूर हो जाएंगे भगवत स्वरूप का स्वामी की अवज्ञा देख करके भक्ति उस समय लुप्त होगी और भक्ति के लुप्त होने पर ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों पुत्र भी लुप्त हो जाएंगे और ऐसे लोग आरु कृष्ण परम पदम तथा पतन त्य वे ऊंचे पहुंच करके मुक्ति मन्न हो करके हो करके भी वहां से नीचे गिरेंगे और उन व्यक्तियों का नाम होगा ऊंचा चढ़कर के बड़ी चोट लगती है नश्यान पत जो धरती में सो रहा है उसको चोट नहीं लगती है कभी परंतु तो जो ऊपर से नीचे गिरता है उसको बहुत चोट लगती है तो जो पहले तो ऊंचे चढ़े और फिर ऊपर से फिर माया यदि उनको खींचती है तो उनको बहुत चोट लगती है तो ये चार प्रकार के लोग हो गए ज्ञान वे जो कि केवल विवेक के आधार पर आत्मा और उपाधि इनका भेद कर रहे हैं वास्तविक ज्ञानी कौन है दूसरे कैटेगरी पहले थे ज्ञान मन दूसरे वास्तु ज्ञानी कौन से हैं विष्णुना चक्रवर्ती जी कह रहे हैं जो कि ये मानते हैं कि मैं कृष्ण का अंश हूं और अंश होकर के भक्ति को मैं अपनाऊ कृष्ण की भक्ति करूं और भक्ति को करने पर फिर ये माया मुझे मेरा त्याग कर देगी भगवान के स्वरूप को भी नृत्य मान रहे हैं और भक्ति को भी नृत्य मान रहे हैं और भक्ति की कृपा से माया को दूर कर रहे हैं ऐसे लोग हुए ज्ञानी अब से व्यक्ति थे वे हैं ज्ञान मुक्तम वो जो कि केवल भगवत स्वरूप के आधार पर भगवत स्वरूप को पहले नित्य समझ करके पहले जिन्होंने ये विचार धारण कर लिया कि मैं अलग हूं और प्रकृति अलग है यह विचार उनमें आ गया और जब विचार आ गया मन में विचार करने लगे कि भगवान का शरीर तो मायक है भगवान ने माया के कारण अपनी लीला का विस्तार किया है और लीला मायक है ये विचार करते ही भक्त महारानी को बड़ा बुरा लगा अपने स्वामी की निंदा भक्त महारानी सहन कर नहीं सकेंगी पति की निंदा ऐसी स्थिति में भक्त महारानी ने उस ज्ञानी को छोड़ा और जैसे ही भक्त महारानी छोड़ेंगे वैसे ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये भी उस व्यक्ति को छोड़ देंगे और जब छोड़ेंगे तो मुक्ति मन होकर के वे ऊपर से नीचे गिरेंगे और चौथे हैं मुक्त मुक्त वो जो के भगवत स्वरूप को कभी भी त्रिकाल में भी भगवत स्वरूप को माइक नहीं मानेंगे भगवान उनके नाम धाम रूप लीला सब नित्य हैं और वे निरंतर भजगोविंदम भजगोविंदम जपेंगे भी हरे कृष्ण मंत्र का जब भी करेंगे राम मंत्र का जब भी करेंगे और राम और उनकी लीला को नित्य करके मानेंगे परंतु तो। वे ध्यान जो है अपना वह भगवान के अंग उनकी लीला में न लगा करके वे केवल अंग कांति मात्र में ध्यान लगाएंगे भगवत स्वरूप के प्रति उनके हृदय में अनादर नहीं है माह भाव भी नहीं है ना माइक भाव है ना अनादर भाव है परंतु तो उसकी उपेक्षा क्योंकि वो उनका प्रयोजनी पदार्थ नहीं है वे चाह रहे हैं कि मैं ब्रह्म में एक हो जाऊं इसलिए नाम का आश्रय ले रहे हैं और नाम भक्ति चिन्ह में होकर के संसार को जैसे ही दूर करेगी वैसे ही जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिलकर के ब्रह्मयुज प्राप्त हो जाएगा जब तक ब्रह्म ब्रह्मयुज नहीं हुआ उसके पहले वे जीवन मुक्त अवस्था कर में विराजमान होंगे उसका नाम है जीवन मुक्त अवस्था ये तुरिया जो अवस्था है तुरिया अवस्था या तुरिया अवस्था या जीवन मुक्त अवस्था ये योगी जन कहते हैं कि 21 दिन रहती है बस जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक वो रहेगी 21 दिन रहेगी और उसमें उस योगी का खाना पीना मल मलमुत्र सब छूट जाता है बस वो पत्थर होकर के पड़ा रहता है तो ये एक तुरेगा अवस्था है जीवन जीवित तो है अभी उसके शरीर उसका छूटा नहीं है यथावस्थित शरीर परंतु तो इक्कीस दिन तक वो रहता है इसके बाद में प्राध्य जैसे ही उसके पूरे होंगे वैसे ये शरीर छूट जाएगा और आत्मा परमात्मा में जाकर के वो लीन हो जाएगा तो यहां पर वो ये चार अवस्था हो गई मन ने ज्ञानी मुक्त ने और मुक्त मुक्त माने जीवन मुक्त फिर जीवन मुक्ति के बाद में फिर पांचवी जो अवस्था आएगी ये पांचवी जो कैटेगरी है वो है फिर वो सिद्ध हो जाएगा सिद्ध अवस्था होगी तो ज्ञानी जीवन मुक्ति दशा पायन कौरी माने वस्तुतः बुद्धि शुद्ध न ही कृष्ण भक्ति बिने कृष्ण भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं है ये मेरे बिन्दा मान न तो ये स्वभाव अभिशुद्ध आरु ये परम पदम ततः पतन ते धो नाद्रुष्म दंग्रह ठाकुर जी जब मैया के गर्भ देव की मैया के गर्भ में आए उस समय देवता सबके सब के आकाश में एकत्रित होकर तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं गर्भ स्तुति में के हे अरविंदाक्ष जो विमुक्त मान्य देखिए देखिये यही से शब्द लिए ये विमुक्त मानी विमुक्त और विमुक्त मानी मुक्त मुक्त मानी मुक्त, मुक्त, मुक्त मन और मुक्त तो जो विमुक्त मानी है वे कई तो अस्त भावा उनमें आपकी भक्ति है नहीं और यदि आप में उन्होंने कहीं गलती से ऐसे जो ज्ञानी मन्य है मुक्तम मन्य है उनने भगवत स्वरूप को मायक समझ करके भगवत स्वरूप की भी अवहेन्दना कर दी भगवत प्रसाद उसको भी माइक समझ लिया त्याग में किसी को त्याग में भगवत संबंधी वस्तुओं का त्याग करना इसको श्री गोस्वामी ने कहा शुष्क बैराग्य वैराग्य दो प्रकार का एक युक्त वैराग्य एक शुष्क बैराग्य युक्त वैराग्य का तात्पर्य है शरीर संबंधी वस्तुओं का तो त्याग घर में आसक्ति का त्याग घर का त्याग करो या मत करो फिजिकली मत करो परंतु घर में आसक्ति का त्याग करो तो आसक्ति का त्याग होना बड़ी बात है फिजिकली त्याग करने की जरूरत नहीं है सन्यास और त्याग इन दोनों की परिभाषा यही दी गई सन्यास में संसार का फिजिकली त्याग किया जाता है स्वरूप तहत त्याग किया जाता है परंतु त्याग में संसार का स्वरूप का त्याग नहीं है संसार में आसक्ति का त्याग रहेंगे घर में परंतु घर में आ सकती नहीं है पति पुत्र के साथ में पत्नी के साथ में है परंतु सकती नहीं है उन है त्याग घर में रहकर के भी त्याग किया जा सकता है परंतु घर में पास में रहेंगे तो कहीं फिसलन आ सकती है कभी मन आ, कहीं चंचल हो भी सकता है मन में कहीं आ आसक्ति आ भी सकती है आ, इन्वॉल्वमेंट कहीं बढ़ भी सकते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर त्रिदंड धारण करके बास जो योग पट्ट है उसको धारण करके लगोटी लगा करके बन में चले गए दंड धारण करके लगे तो उसका नाम है सन्यास तो सन्यास में फिजिकली संसार का त्याग है त्याग में फिजिकली त्याग नहीं है केवल आसक्ति का त्याग है घर का त्याग नहीं है घर में आसक्ति का त्याग है और यह भी कह दिया कि सन्यास की अपेक्षा त्याग बड़ी वस्तु तो है और केवल सन्यास धारण कर लिया और त्याग नहीं है तो दंड भी न भवेद यति ही केवल दंड धारण करने से कोई यति नहीं हो जाता यह भी कहते दंड भी भवेद यति केवल त्रिदंड धारण करने से कोई यति नहीं हो जाएगा संन्यासी नहीं होगा तो त्याग तो अनिवार्य है तो यहां पर वो ही कह रही है ये बिमुक्त मानना, जो विमुक्त मानी हैं उन्होंने शुरू शुरू में ज्ञान को अपनाया फिर ये साथ, ये भी विचार किया कि भक्ति के बिना अकेले ज्ञान नहीं चलेगा इसलिए भक्ति को भी अपनाया और भक्ति की कृपा से जब उनकी संसार से आसक्ति दूर हो गई और वे देह और आत्मा इनके भेद को जानने लगे ये अनुभूति हो गई तब उन्होंने विचार किया कि अब भगवान की क्या आवश्यकता अब नाम की क्या आवश्यकता हमको अपने फल की प्राप्ति हो गई इसलिए भगवान नाम भगवत स्वरूप ये माइक है हाय हाय जैसे ये माइक भाव आया वैसे ही भक्ति मानी तुरंत अलग हट जाएगी और भक्ति माने तुरंत अलग हटी तो बे विमुक्त मानना तो भाव कृष्ण में जो भाव था वह अस्तु हो गया और वे बुद्धि बुद्धि बुद्धि उनकी अब नहीं रही हो हो गई मलिन हो गई मलिन उनमें फिर से मलिन बुद्धि आ जाएगी और ऐसी स्थिति में आरु कृष्ण परम पदम वे बड़े कठिन में ऊंचे चढ़ेंगे और पतन पतन अधा वहां से नीचे गिरे किसी ने किसी पहाड़ के ऊपर चौरासी लाख सीढ़ी बना करके बड़े सुंदर मंदिर की रचना की अब कोई दर्शक चढ़े और चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते आखिरी सिड्डा तक पहुंच गए अब संयोग से आखिरी सिड्डे से यदि उनका पैर फिसले तो ऐसे व्यक्ति का तो गिरते गिरते चूरा ही हो जाएगा खिलखीली हो जाएंगे ऐसे बड़े कठिन में ये चौरासी लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य देह मिला और इस मनुष्य देह को मिलने के बाद में यदि बन गए और कृष्ण के स्वरूप को प्राकृत समझ लिया मायक समझ लिया तो हाय हाय हाँ सत्यानाश वहां से ऊपर से नीचे गिरेंगे तो गिरते गिरते तो पूरा ढेर ही हो जाएगा नादर्त क्योंकि उन ज्ञानी मुक्तम ने मुक्तमन की बात चल रही है उन मुक्तम ने नादृत युष्म आपके स्वरूप को नित्य करके नहीं माना परंतु जो आपके स्वरूप को नित्य करके माने परंतु अत्यंत सायुज प्राप्त करने के लिए अत्यंत निकटता प्राप्त करने के लिए वे केवल अन्य कांती मात्र में ही अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं वे मन में ये विचार कर रहे हैं कि ज्ञाता और गेय इनके बीच में ज्ञान का पर्दा है ज्ञान का पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक ज्ञाता और गेय मिलकर के एक नहीं होंगे दृष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन का पर्दा है दर्शन का पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक दृष्टा दृश्य से नहीं मिलेगा तो अत्यंत अभेद प्राप्त करने के लिए वे जब मन का भी त्याग करेंगे परदा है मन मन का भी त्याग करेंगे पूरी उपाधि का त्याग कर देंगे मन का भी त्याग मन को चिन्ह में नहीं बनाया मन का त्याग कर दिया मन को मार डाला हम लोग मन को मारेंगे नहीं हम चिन्ह में मन को धारण कर लेंगे इस मन को या तो चिन्ह में बना लेंगे या पार्श्व में चिन्ह में मन प्राप्त कर लेंगे इसलिए हमारा दर्शन बना रहेगा दृष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन बना रहेगा परंतु जो अत्यंत संयोग प्राप्त करने के लिए मन को भी गला देंगे मन को भी मार देंगे उनको साहित्य की प्राप्ति तो हो जाएगी भक्ति की कृपा से भक्ति इतना कर देगी उनको मोक्ष प्रदान कर देगी साहित्य प्रदान कर देगी परंतु भक्ति सोई हुई पड़ी रहेगी कभी ऐसे ज्ञानियों को कभी भक्ति महारानी की कृपा हुई भक्ति कभी मरती नहीं समाप्त नहीं होगी भक्ति तो रहेगी मोक्ष की स्थिति में भी सोई पड़ी हुई है यदि भक्ति महारानी ने कभी कृपा की सत्संग आदि के प्रभाव से तो फिर वे मुक्तिजन भी मन में विचार करते हैं चिन्ह में स्वरूप में विचार करते हैं कि अरे यहां ब्रह्म साय प्राप्त करके क्या मिला कब भक्त महारानी कृपा करें और मुझे पार्शद शरीर प्रदान करते ये उनके हृदय में यदि अभिलाषा हुई तो श्री शंकराचार्य भगवत पाद तापनी उपनिषद की टीका में कहते हैं कि मुक्ता आपे ली लया विग्रहम करवा भगवंतम भजंती मुक्त जन जो सायुज प्राप्त हो गए हैं क्योंकि तो भक्ति कभी समाप्त नहीं हुई है इसलिए भक्ति की कृपा से उनको पार्शल दे योग माया प्रदान कर देंगी और जिनको पार्शल दे मिल गया वे ठाकुर की सेवा करेंगे और आस्वाद की प्राप्ति करेंगे अन्यथा पहले मिश्री तो वे बन गए आस्वाद की प्राप्ति नहीं है मिश्री बनने में स्वाद नहीं है मिश्री का स्वाद लेना ही परम परम लक्ष्य है इसलिए ब्रह्म सायुझ्य प्राप्त कर लेना जीवन का लक्ष्य नहीं है ब्रह्म के माधुर्य का आसोरण प्राप्त करना यह जीवन का लक्ष्य है इसलिए भक्तों को जो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है उसकी तुलना में सायुझ्य मुक्ति को भी परम तुच्छ कहा गया तत्कथा तो मृतपाथ हो विचरंतो महायशा कुरंत कृतना केतुर्वर्गम तृणोपम श्री श्री स्वामी पाद करते हैं कि आपकी कथा में विचरण करने वाले जो भक्त हैं वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष मोक्ष को भी तिनके के समान छोड़ देते हैं क्योंकि वे पार्षद देह प्राप्त करके आपकी सेवा करते हैं तो यही अभिलाषा करनी चाहिए निष्कर्ष में कि श्री योग माया जी श्री कृष्ण हमको सेवोपयोगी देह प्रदान करें ने इसी को नवत्व नाम दिया शब्द का अंतर है कोई कह रहा है पार्षद कहेंगे तनु नवत्व मेतावता न दुर्लभ तमावती मुर्रप मुकुंद प्रिय तनु नवत्व का तात्पर्य वो पार्षद देह कृष्ण सेवोपयोगी देह हमको प्राप्त हो ये जिन्होंने प्राप्त किया उनको ही जीवन का परम फल प्राप्त हुआ ऐसे भक्ति ही सर्वोत्तम वस्तु होकर के विराजमान है बुलभक्त महाराणी की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रामण हरि गोविंद जय जय ताय गौर हरी बो